ये कितना अजीब है ना जैसे ही विक्रांत अपनी टीम मेंबर्स के साथ सलोन के पुलिस ब्रांच में बने अपने स्पेशल ऑफिस में पहुंचा तुरंत ही हर्ष ने विक्रांत से कहा सर जब वो लोग ये पैसे उस कतल को देने जाएंगे तो इस वक्त हमें उसे फॉलो करना चाहिए क्यों अगर हमें यही करना है तो फिर हमें यहां आने की क्या जरूरत थी विक्रांत ने जवाब दिया ऐसा करने पर हम केस सोल्व नहीं करेंगे बल्कि और प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे सही बात अनुष्का ने अपने नाखून चबाते हुए कहा हम लोग स्पेशल इन्वेस्टिगेटर हैं और हमें अब सब कुछ खुद से ही करने की जरूरत नहीं है मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि पहले तो उसने तीन लोगों का मर्डर किया हर्षित ने कंप्यूटर पर काम करते हुए कहा फिर उसने सीधे ही कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फोन करके सीधे ही पैसे की मांग कर दी ये मर्डरर कुछ पागल टाइप का नहीं लग रहा अनुष्का तुम तो साइकेट्रिस्ट हो तुम्हें कुछ समझ आ रहा है इसका दिमाग अरे पागल वो पैसे सिर्फ ब्लैकमेल फीस के तौर पर मांग रहा है अनुष्का ने कहा मतलब कि कतिल मेडिकोर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को धमकाने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे आदमियों को ऐसे ही मारता जाऊंगा। फिर अनुष्का ने समझाते हुए कहा अगर मर्डर किसी एक आदमी द्वारा किया गया होता तो शायद मैं कतिल के बारे में कोई अनुमान लगा पाती लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है की कातिल कोई एक नहीं है पूरी गैंग काम कर रही है इस वजह से उनके बारे लगता है कि ये किसी एक का काम है। तीनों को अलग अलग तरीके ऐसी मारा गया है वो तो फिर सीधा कहो नही लगा सकती ऐसे फालतू तो बातों को घुमा क्यों रही हो अभी अनुष्का बोली रही थी अचानक से हर्ष ने बीच में ही उसे टोकते हुए कहा हर्ष ये बहुत ज्यादा हो रहा है अब मैं बता रही हूं अनुष्का ने हर्ष को गुस्से से भरी निगाहों से तरेरते हुए कहा तुम्हारे दिमाग में बस कूड़ा ही भरा हुआ है मेरे से बात मत किया करो ओहो मेरा तो करोड़ों का नुकसान हो गया खुद को साइकेट्रिस्ट कहने वाली मिस अनुष्का अब मुझसे बात ही नहीं करेंगी हर्ष ने व्यंगात्मक लहजे में जवाब दिया अनुष्का ने इस वक्त हर्ष से बहस ना करना ही बेहतर समझा वो चुप हो गई फिर हर्षित ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा सर ये ने मेडिकोर के डायरेक्टर से पांच करोड़ रुपए नेबुला कमर्शियल बिल्डिंग के नाइन्थ फ्लोर पर बने एक डस्टबिन में आज दोपहर दो, दो बजे डालने के लिए कहा है फिर उसने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा लेकिन सर मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि आखिर वो पैसे यहाँ से कलेक्ट कैसे करेगा यहाँ से उठा वो ले कैसे जाएगा सही बात ये कोई सिर्फ रा ही है अनुष्का ने भी अपनी बात रखते हुए कहा और दूसरी बात ये भी है पांच करोड़ रुपए किसी डस्टबिन में डालना ये भी तो बड़ी बात है अरे ये भी तो हो सकता है कि हर्ष ने कुछ सोचते हुए कहा हो सकता है कि जब पैसे फिर उनसे कहे की आप पैसे नीचे जमीन पर फेंक दो फिर वो पैसे ले जाने वाला नाइन्थ फ्लोर पर रहेगा और वो नीचे से पैसे लेकर चला जाएगा सर हम लोगों को उसे फॉलो करना चाहिए तुम्हें क्या लगता है सोलन की पुलिस बेवकूफ है विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा ये यहाँ के सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर लोकेश चौधरी ने ये सब चीजें नहीं सोची होंगी मुंबई से स्पेशल टीम को यहाँ सिर्फ इसलिए भेजा गया है ताकि हम ब्लैकमेल के पैसे के पीछे भागकर कर को पकड़ें। ओह मैं समझ गया हर्ष ने अपना सिर खुजाते हुए कहा मतलब हमें इंतजार करना है जब तक सोलन पुलिस कतल को गिरफ्तार नहीं कर लेती है अरे तुम चिंता मत करो विक्रांत ने हर्ष को समझाते हुए कहा अगर पुलिस इस फिरौती के पैसे के पीछे जाती भी है तो उसके हाथ कुछ नहीं लगने वाला जैसे ही विक्रांत ने यह बात कही तुरंत ही सबके सब शॉक्ड रह गए हैरानी के साथ सवाल किया क्योंकि तो ये मर्डर पैसे के लिए नहीं किया जा रहा है विक्रांत ने समझाते हुए कहा का ने ऐसी जगह पर पैसे मंगवाए हैं जिसके पीछे उसकी जरूर कोई ना कोई चाल है जरूर उसने कुछ प्लानिंग कर रखी होगी हर्षित ने कुछ देर तक सोचा और फिर उसने कम्प्यूटर के की बोर्ड पर कुछ सेकेंड उंगुलिया पटकते हुए कहा सर मुझे ये पता लगा की आज नेबर्शियल बिल्डिंग में कोई बहुत बड़ा प्रमोशन इवेंट होने वाला है तो मतलब वहाँ आज काफी भीड़ होने वाली है अरे इसको छोड़ दो फालतू टाइम मत वेस्ट करो विक्रांत ने उसे समझाते हुए कहा हमें अभी और भी काम करना है यहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है और काम आप और कौन सा काम है विक्रांत पैसे मांगे और इन तीनों का मर्डर किया मतलब की कि उन तीनों विक्टिम्स की इस कातिल के साथ कोई दुश्मनी थी मतलब की सीनियर इंस्पेक्टर चौधरी जी का कहना सही था हश ने कहा हो सकता है कि कतिल पहले इस फार्मा कंपनी में काम करता रहा होगा और फिर बाद में कुछ गड़बड़ हुई और वो बदला लेने पर उतर आया है लेकिन अनुष्का ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा आप लोग तीसरे विक्टिम का केस देखिए उसे पानी में जहर देकर मारा गया है तो अगर उस पानी को कोई और भी पीता तो उसकी भी मौत निश्चित थी यानी कि कतिल का एकमात्र टारगेट वो क्वालिटी इंस्पेक्टर ही नहीं था कोई भी मरता उसे कुछ परवाह नहीं थी वो बस लोगों को मारना चाहता था नहीं ऐसा नहीं कतिल को क्वालिटी इंस्पेक्टर के ऑफिस आने के टाइमिंग और उसके ओवर टाइम के बारे में अच्छे से पता था वरना वो पानी में जहर पिछले दिन भी तो मिला सकता था या फिर अगले दिन फिर तो कई लोग मरते ना लेकिन उसका टारगेट सिर्फ क्वालिटी इंस्पेक्टर ही था हाँ सही बात पुलिस रिपोर्ट में भी लिखा है की विक्टिम को चाय और पानी पीने की बहुत ज्यादा आदत थी और सुबह ऑफिस पहुँच कर वो सबसे पहले पानी ही पीता था हर्षित ने जवाब दिया और का उसकी इस आदत को अच्छे से जानता था इसका मतलब अगर पुलिस ये पता कर ले कि विक्टिम की किस किस से लड़ाई चल रही है तो फिर कातल को आसानी से पकड़ा जा सकता है हंसने का हाँ लेकिन पुलिस अभी तक नहीं पता लगा पाई है विक्रांत ने जवाब दिया इसका मतलब है कि विक्टिम की जिस किसी के साथ भी दुश्मनी चल रही थी उसके बारे में पब्लिकली किसी को नहीं पता है यानी कि कोई अंदर की बात है जिसकी तय में हमें जाना होगा ओ अब समझ में आया कि हम लोगों को इस केस की जाँच करने के लिए क्यों भेजा गया है ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है सर हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है हर्ष ने जवाब दिया हम्म इसीलिए कह रहा हूं तुम तीन लोगों तीनों एक एक विक्टिम पकड़ लो और उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन निकालना शुरू कर दो विक्रांत ने फरमान सुनाया देखो मैं तुम लोगों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहता आराम से इन्वेस्टिगेट करो और जल्दी से जल्दी रिजल्ट ला दो और अगर कुछ नहीं पता लगता है तो फिर अपना बैग उठाकर वापस अपने ब्रांच में चले जाना जहां से आए हो हाँ, आ, क्या हर्ष कुछ कहना चाहता था लेकिन वो अपनी जुबान रोककर खड़ा हो गया सर मैं, मैं लगाऊंगा देकर मारा गया है मैं तुरंत काम कर रहा हूं। और आपको कल सुबह तक इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर दे दूंगा हर्षित ने इतना कहते हुए अपने लैपटॉप पर काम करना शुरू कर दिया सर मैं मैं लेडी विक्टिम के बारे में पता लगाऊंगी जिसे जलाकर मारा गया है अनुष्का ने जवाब दिया और फिर उसने हर्ष की तरफ देखते हुए कहा तुम्हें भी दिखाती हूँ कि बकबक बक करने के बजाय काम कैसे किया जाता है अनुष्का ने हर्ष को गुस्से से भरी निगाहों से घूरा और फिर वहां से चली गई ए क्या बोली तुम हर्ष ने अनुष्का से कहा और फिर वो खुद भी उसके पीछे भागता हुआ जाने लगा